मतलब एसना रहित होने पर परमात्मा प्राप्ति की साधना तीव्रतम करनी चाहिए ये मतलब है सन्यास अथवा नहीं पर होने पर सन्यास लेता ले ले है सन्यासी सम्मत है पर मुख्य कर क्या करना चाहिए साधना तत्पर क्या करना चाहिए सन्यास हो या अब जैसा एसना रहित सन्यासी शास्त्रों में कहा गया है वो अभ्यास करेगा तो मुख्य तो हो ही जाएगा उसमें कोई संदेश अब देखो इस समुद्रमापहा श्लोके आचल प्रतिष्ठा शांति आण अचल प्रतिष्ठ सम आपहा, यदुवत आसा प्रवशाती यम सह, काम सर्वे सह शांति न कामी आपूर्माण अचल प्रति ऐसा यदुवत, अचल यदूय अचलप्रपेष सबुद्रपा प्रवशती जिस प्रकार जिस प्रकार, अच्छी प्रकार से भरा हुआ परिपूर्ण परिपूर्ण कौन समुद्रम समुद्र का विशेषण है आपूर्णम परिपूर्ण किससे परिपूर्ण जल से परिपूर्ण है किससे परिपूर्ण है तभी भाष्यकार ने अभी जोड़ा है नल से परिपूर्ण कौन समुद्र जल से परिपूर्ण और कैसा होता है अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठम को भास्क के शब्दों में देख लेंगे मैडम के बाद क्या जोड़ा है अदभी मतलब अच्छा। जल से आपूर्माण जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम का तो होता है अचल स्थिति वाला भाष्य बाद में बता देंगे कैसा अचल स्थिति वाला देखो बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए और बहुत नदियों में बाढ़ आ जाए सभी नदियाँ समुद्र में जाती है और नदियों में खूब बाढ़ा जाए तो समुद्र में बाढ़ है क्या नहीं और नदियाँ न जाए समुद्र में नदियों का पानी कम हो जाए तो भी समुद्र सूखता नहीं उसकी ऐसी स्थिति रहती है तभी बोला है क्या उसको अचल, अचल स्थिति वाला वो कैसा अचल स्थिति वाला है समुद्र में जल से परिपूर्ण तथा अचल स्थिति वाले समुद्र में समुद्र में सब ओर से जल प्रवेश करता है सब ओर से जल प्रवेश करता है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 किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न करके जल उसमें लीन हो जाता है जल उसमें लीन हो जाता है या जल उसमें प्रवेश कर जाता है तरुवत यम सर्वे कामह प्रविषण थी जिसमे सभी कामनाएं प्रविष्ट हो जाती है अथवा तो जिस ज्ञानी में सभी कामनाएं लीन हो जाती है जिस ज्ञानी में जिस व्यक्ति में सभी कामनाए लीन हो जाती है या जिस ज्ञानी में सभी कामनाए कोई भी विकार उत्पन्न न करके लीन हो जाती है मतलब इच्छा से व्यक्ति व्याकुल हो जाता है इसको कैसे पूर्ण करें इस पदार्थ को प्राप्त करें तो इच्छा तो उसको क्या है कि विकार उत्पन्न कर देती है तो ये जिस, जिसमें इच्छा कोई विकार उत्पन्न न करके मतलब समाप्त हो जाती है इच्छाएं जिसकी समाप्त हो जाती है उसकी प्रकार सभी कामनाए जिसमे कोई विकार उत्पन्न ना करके लीन हो जाती है सह शांति माप्त वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है वह व्यक्ति हाँ शांति करते यहाँ पर मोक्ष है तो वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है काम कामी न काम कामी करते भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति न न करता है शांति न अपनोती भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं वें, वें, करता है मोक्ष प्राप्त नहीं करता है भोगों की कामना करने वाले को तो भोग मिलेंगे और भोगों से कोई तृप्त होता है क्या है नई लालसा बढ़ती रहती भोग भोगती नहीं नहीं भोगों को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती रहती है उसे शांति नहीं होती है अच्छा और जितने भोग चाहता है उतना जीव को मिल पाता है क्या नहीं मिल पाता है और मिल भी गए तो क्या है कि जैसे शरीर ही शिथिल हो जाएगा और शरीर भी ठीक है उतने भोग पदार्थ मिल ही नहीं पाते हैं आतृष्टी हमेशा बना रहता है काम काम ही करती अब देखिए भस्में देखेंगे आपू भी जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम तो मैं समाज देखेंगे मैं अचल प्रतिष्ठम का अर्थ देखना अचल अचलतया प्रतिष्ठा यस पे हुआ हाँ यस सब में यही पाठ है अचलतया हाँ? अच्छा ठीक है ये उसका हाँ अचल तया प्रतिष्ठा यश उसे क्या कहेंगे अचल प्रतिष्ठ कहेंगे ना अच्छा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 ये अर्थ निर्देश किया है भाषाकार ने प्रतिष्ठा करी अवस्थी, अवस्थी कहते हैं स्थिति को मतलब अचलस्वे स्थिति है जिसकी अचलस्वे स्थिति है जिसकी समुद्र की स्थिति कैसी होती है अचलस्वीन होती है वहाँ वो एक जैसा बना रहता है कम ज्यादा नहीं होता है अचलस्वे स्थिति है जिसकी द्वितीय में क्या बनेगा अचल प्रतिष्ठम बोगी समास करेंगे तो फिर क्या है कि उसको हृस्व हो जाएगा ना प्रतिष्ठा वो क्या हो जाएगा प्रतिष्ठा हाँ प्रतिष्ठा वो हो जाएगा अच्छा स्त्री सिंगम भाषित सूत्र है क्या सुंगत भाव कर देगा ना अच्छा देखना स्त्री सिंगी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा वो प्रतिष्ठा हो जाएगा <ई>? गो स्त्रियों <गएगा> अच्छा अच्छा कल तो मतलब तो तीन दिन अध्याय है ये आप निर्णय करके आइएगा गो स्त्रियों से जनस को यहाँ हृस्व करना है या इसी आप विचार करके बताइएगा ठीक है है विचार तो करके और सोच कर बताइएगा थोड़ा इसी बात थोड़ा देख लोगे सूत्रों का अर्थ पर तो ध्यान लोगे ऐसा है देख लियोगे तो अचल अत स्थिति है जिसकी उसे क्या कहेंगे अचल प्रतिष्ठा तो अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा कौन हुआ समुद्र और आपा के बाद एक शब्द क्या जोड़ा है भाष्यकार ने सर्व तो कहता की सब ओर से जाने वाला कौन जल सब और से जाने वाला जल प्रदूषण की आका बहुवचंद है ना प्रदूषण की क्रिया बहुविचनात है उसका करता भी बहुवचना है अब क्या हो गया जिस प्रकार सब ओर से परपूर्ण अचल अच्छा, स्थिति वाले समुद्र में सब ओर से गया हुआ जल प्रवेश करता है या सब ओर से गई हुई नदियाँ प्रवेश करती है कुछ भी कह लेना अब यहाँ पर ये बताते हैं स्वात्थम मतलब अपने स्वरूप में स्थित है अर्थात अविकारी ही रहने वाले ये भी समुद्रम जल्लेषण है क्या स्वात्मथम का क्या अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित अर्थात अविकारी ही रहने वाले जल जब समुद्र में प्रवेश करता है तो जल में कोई विकार आ जाता है क्या ये तो बहुत इन नदियों को जल खारा नहीं है और समुद्र का जैसा जल है वैसा ही रहेगा क्या जितना जल पहुँच जाए उसमें और कोई परिवर्तन तो नहीं होगा कि जल का उसके समुद्र जल का स्वभाव बदल जाए या समुद्र जल की अधिकता हो जाए ऐसा तो कुछ स्वीकार नहीं होगा दोबारा लगाना जिस प्रकार से परिपूर्ण स्वात्म अभिक्रिया में समुद्र समुद्र में पहले ले जाइए सबको जिस प्रकार जल से परिपूर्ण अचल अच्छा स्थिति वाले अपने स्वरूप में स्थित अर्थात अभिकारी ही रहने वाले समुद्र में अपने स्वरूप में स्थित अर्थात अविकारी ही रहने वाले समुद्र में सबोर से गया हुआ जल प्रवेश करता है उस प्रकार, ठीक है उस प्रकारे ये ध्यान देना विशेषण किसका है समुद्रम का तो समुद्र द्वितीय विष्णान्त है ना और स्वात्म स्तमिक्रियम और संतम ये सभी कैसे पर है द्वितीय विषण है ठीक है हाँ उसी प्रकार से यम सर्वे कामा पर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 ना हो ठीक है एक और विषय की जो बहुत स्थूल क्या कहें उनको बहुत मलिन अंताकरण वाले व्यक्ति होते हैं तो विषय सन्निधि न होने पर भी क्या होता है कम कामनाएं उनमें विकार उत्पन्न करती है कम कामनाएं उनमें विकार उत्पन्न करती है जिनका अंताकरण कुछ शुद्ध होता है तो क्या है कि विषय सन्निधि विषय निकट नहीं है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 किसी का क्या है विशेषण निधि न होने पर भी कामना विकार उत्पन्न कर देती है और किसी की विशेष निधि क्या है निकट होने पर कामना उसमें विकार उत्पन्न करती है नहीं करती है तो। <laughs> अलग अलग ले लेना जैसे कि विशेष निधि न होने विशेषण निधि नहीं है फिर भी कामना विकार उत्पन्न कर रही किसी को कब विशेषण निधि नहीं तब भी विकार उत्पन्न कर रही है और किसी को क्या है विशेषण निधि होने पर भी विकास उत्पन्न नहीं करती है अलग अलग स्थिति है ना सब चीज समझ लेना तो अब ध्यान देना तो अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि विषय समिधि होने पर भी कामना विकार उत्पन्न न करे लेकिन उसके लिए साधना काल में क्या है विषय के में रखकर के साधना करनी होगी क्या विषयों से जूझ रख करके ही जब होगा ना तभी होगा ये दयानंद का और आश्रम का वातावरण कोई मुख्य उपयोगी नहीं है ना इसलिए पुरुष का साथ बैठना उसमें ब्रह्म विद्यालय कितना अभ्यास होगा उनका है नही है हाँ ठीक है पना, खाने पीने के लिए बढ़िया है और क्या बेहतर के लिए <laughs> तो जब विषय से दूर रह करके ही अभ्यास किया जाएगा तब ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है कि विषय सन्निधि होने पर भी कामना विकार उत्पन्न न करे तब हो सकती है तदव लगाइए उसी प्रकार है। उसी प्रकार विषय सन्निधि होती कि विषयों की सन्निधि होने पर भी विषय की सन्निधि होने पर भी लग गया विषय के सन्निधि होने पर भी यम पुरुष में इच्छा विशेषा इच्छा विशेष सब प्रकार सब प्रकार की इच्छा विशेष सब प्रकार की इच्छा विशेष अथवा तो भिन्न भिन्न प्रकार की सभी इच्छाए भिन्न भिन्न प्रकार के सभी इच्छाए समुद्र में जल की तरह कोई विकार उत्पन्न न करते हुए प्रवेश कर जाती है या इसको फिर ऐसा लगाइए ऐसा लगाने आप कैसे लगाएं? जिस प्रकार समुद्र में जल प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार विषय समिधि होने पर भी जिस महापुरुष में सब प्रकार की इच्छाएं बिना विकार उस पर निकले हुए प्रवेश कर जाती है आया समझी लगेगी क्या कहेंगे उसी प्रकार सदवत है ना और तदवत का ही इतना अर्थ है समुद्रम में युवा का क्या अर्थ है दिया ना कि जिस प्रकार समुद्र में जल लीन हो जाता है उसी प्रकार से विशेष निधि होने पर भी जिस महापुरुष में सब प्रकार से इच्छा विशेष या सब प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं बिना विकार उत्पन्न किए हुए प्रदिष्ट हो जाती हैं किसमें जिस पुरुष में अर्थात वो सभी आत्मा में ही विलीन हो जाती है कौन इच्छाए स्वात्थ वसम अपने बस में नहीं करती है कौन बसमी नहीं करती है इच्छाएं इच्छा किसको बसमी नहीं करती महा पुरुष को ठीक है शांतिम शांतिम कर मोक्षम आपनोती वह पुरुष से मोक्ष को प्राप्त करता है न इतरा हा। काम काम ही सब श्लोक में आया है इस तरह में जोड़ा है कि इतर मतलब अन्य अन्य भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति शांतिम ना मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है अब देखेंगे यहाँ पर कामयंते काम कामना की जाती है इसलिए कहलाते है। काम कहलाते हैं कामना किसकी की जाती विषयों की तो काम कौन कहलाएगा विषय कामयंते ही कामाह है ना कामना की जाती इसलिए काम कहलाते हैं तो कामना किसकी की जाती है हाँ तो यहाँ पर काम का प्यार्थ हो गया विषय हाँ कामना की जाती है या जिनकी कामना की जाती इसलिए काम कहलाते है कामना की जाती विषय की तो विषय अर्थ क्या हुआ काम मतलब जिनकी कामना की जाए वो काम ठीक है तो काम कर दुआ विषया सह काम कामी काम से क्या लेना है कामान कामान करते क्या कर विषयान है विषय को विषय को कामई तुम है ना विषय की कामना करना स्वभाव है जिसका शीलम का स्वभाव जिसे कामना करना स्वभाव है जिसका उसे क्या कहेंगे काम काम ही नो प्राप्त होती की भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता ही नहीं है ठीक है वो तो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है बिल्कुल ठीक बात हो गई है हाँ अभ्यास ब्लाट भी एक बार आया था ध्यान में तो, हाँ, अभ्यास करने के लिए भी कहा है अब देखिए यहाँ पर यस्मा क्योंकि ऐसा है इसलिए देखो विहाय कामान सागछति विहाय कामान सर्वान्मा चरती निःस्पृ निर्म निरहकार सह शांतिगछति यहां यहा सर्वान कामान विहाय यहमान सर्वान विहाय निष्पृ निर्मम निरहकार चरति लग गया क्या यह पुमान सर्वान कामान विहाय निष्प्रिहा निर्म निरहंकारा चरति सह शांति अधिगछति यह पुमान जो पुरुष है भाष्यकार सब व्यक्तिया जोड़ा है है जो सन्यासी पुरुष जो सन्यासी पुरुष सर्वान कामान भी है सभी कामनाओं का त्याग करके सभी कामनाओं का त्याग करके स्त्रियारहित होकर के मतलब किस ना स्त्री रहित होकर के ममता रहित होकर के और अहंकार रहित होकर के विचरण करता है चरकार क्या विचरण करता है चरकार से आचरित भी कर सकते आचरण करता है तो धर्म का आचरण तो करना ही होगा लेकिन जब उसने क्या सन्यासी को मान लिया तो फिर चरसी शब्द का वही घूमना विचरित हो गया यदि मातृ को मात्र को लेते हैं ना तो फिर का क्या अर्थ है आचरसी तो करता है, तो है वह शांति में अधिगछति वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है शांति तो मोक्षण किया गया है न वह मोक्ष को प्राप्त करता है तो ऊपर कामनाओं को त्याग करने की बात आई है <स्थ étaं> ना तो वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है अब ध्यान देना हाँ यह से क्या लिया है परिचय जो सन्यासी मनुष्य सर्वान कामनाओं का त्याग करके पूर्णता कामनाओं का त्याग करके जब सब कामनाओं का त्याग हो गया तो विचरण क्यों करना भाई भाष्यकार शब्द क्या जोड़ते हैं जीवन मात्र चेष्टा शेषा केवल जीवन मात्र के लिए चेष्टा करने वाला जब तो जीवन है तो जीवन दिलाने के लिए क्या है पानी भी पीना पड़ेगा भक्खा भी खानी पड़ेगी स्नान भी करना पड़ेगा तो वही हो गया जीवन मास्त्र चेष्टा शेसा और पंक्ति लगाएंगे फिर कैसे यहां चरित्र अर्थ किया है पर्यटक ही पर्यटन करता है घूमता है तो फिर कैसे लगाएंगे अर्थ यहां जीवन मात्र चेष्टा शेषा सन्यासी कुमान है जो केवल शेष है ना शेष का से केवल कर लेना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 हाँ छूट किसको दी है शास्त्रकारों ने वृद्ध सन्यासी वृद्ध जो असमर्थ हो जाते हैं शरीर से वो नहीं चल सकते अथवा जो है ना विद्या अध्ययन काल में एक जगह रह सकते हैं इतना ही है और बाकी जो विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाए तो घीना चाहिए और उससे क्या है कि विचरण करने से तो संग्रह नहीं होता दूसरा किसी में ममता नहीं रहती है ज़्यादा परेशान होने से ममता बन जाती है तो ममता रहित रहने के लिए ये नियम बताया गया है सन्यासी को एक जगह रहना बहुत बड़ा पाप बताया गया है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 निष्पृा निर्गता स्प्रिया निष्पृ तो जिसकी स्प्रिया निकल गई स्प्रिया का इसकी समाप्त हो गई है किसमें शरीर जीवन मात्रे, शरीर शरीर जीवन मात्र में ध्यान देना जीवन किसका शरीर का ही जीवन है तेरे जीवन कितने दिन का है तो आत्मा का जीवन पूछा जाता है की शरीर का शरीर का तो शरीर के जीवन मात्र में भी जिसकी तृष्णा समाप्त हो गयी है न मतलब कितने दिन हमें एक साल और रहना है दो साल और रहना है ऐसा कोई जिसकी कठा नहीं जीवन में कोई ही नहीं है उसके रहने से तो कोई मतलब ही नहीं शरीर रहे चाहे अभी चला जाए कोई मतलब नहीं है ऐसा होना नहीं चाहिए शरीर के जीवन मात्र में भी जिसकी कृष्णा समाप्त हो गई है उसको क्या कहेंगे निष्ठा ऐसा होना चाहिए कितनी हई तो करते मतलब पीते ही अपने को मरा हुआ मन में बहुत अच्छा ये देखिए मेरी ममा निर्महाकार से बताते हैं ममता रही थे तो ममता रही तो जो सन्यासी है इसका चरित आया ना विचरण कर रहा है पर्यटन कर रहा है तो उसकी उसकी ममता तो कहीं नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी बताते हैं शरीर जीवन मात्राक्षिप्त परिग्रह है बोट ऐसे महात्मा होते से पहले ऐसे घूमते हैं किसी से वस्त्र मांगेंगे नहीं, मांगे नहीं। वस्त्र फट गया नंगे हो गए किसी को शर्म आइट तो वस्त्र डाल दिया उसके ऊपर महात्मा बताए वो किसी को मानते नहीं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 मेरा यह है इस प्रकार ममता से रही थी या ऐसी भावना से रही थी अब देखिए निरंकारा बहुत उसी बात है ना तो वो, वो भी अपना <laughs> है, नहीं है ये मतलब नहीं है ऐसा ही है नल की चोटी से पानी पी लेते हैं तो मेरा है ऐसी भावना तो नहीं होती ना ऐसी आवश्यक वस्तुओं में इसी प्रकार रहना चाहिए इस नहीं अपना कुछ ले जाए जाने दे है अब देखना निरंकारा निरंकारा करके अहंकार से रही थे विद्या निमित्त मतलब तो विद्वता विद्यावत का क्या अर्थ है विद्वान तो विद्यावत से क्या हुआ विद्वता आदि के कारण होने वाले आत्म से रही तो आत्मसंभावना का अहंकार है ना आदि के कारण होने वाले अहंकार से कि के कभी विमान होता है हम बड़े विद्वान है विद्वान नहीं है तो विद्वता के कारण अभिमान न हो और मैं श्रेष्ठ आश्रम का अनुयायी हूँ मैं सन्यासी हूँ ये सन्यासी नहीं है ऐसा भी अभिमान नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार का। आदि कारण होने वाले अहंकार से रहित शांति में अधिक वह शांति को प्राप्त करता है स से क्या लेना है एवं भूता स्थित प्रज्ञा ब्रह्मविद्य इस प्रकार ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्म व्यक्ता स्थित प्रज्ञ ब्रम्ह व्यक्ता शांति है निर्माण आख्याम निर्माण नाम वाली शांति है अच्छा तो अब कैसा सर्व संसार प्रम लक्षणाम यहाँ सर्व जो है ये दुख का विशेषण है संसार का विशेषण नहीं है ध्यान रखना कि संसार के सभी दुखों की निवृत्ति रूप संसार के सभी दुखों की निवृत्ति रूप शांति सभी दुखों की निवृत्ति रूप कौन है और उस शांति का एक नाम क्या निर्माण निर्माण कह रहे हैं मोक्ष का मोक्ष को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 मैं मैं तो कांती इसके पहले का हाँ जी ये सो आप भी याद करते हो सुनाइए तो कुछ लोग तो ऐसी गीता याद करते हैं उल्टा सीधा दोनों तरफ से मतलब क्या है कि अंतिम श्लोक से आरंभ करके आरंभ के श्लोक का विपरीत कामं क्रोधं बरम दर्पम और क्रोधम क्या परिग्रह परिग्रह और कहा अष्टादश अतनी है अहंकार बलम दर्पम कामं क्रोधं परिग्रह मुख्य निर्ममा है ना इनको छोड़कर अहंकार आदि को छोड़कर ममता रही होकर के ब्रह्म भूया कर, कर रूप होने में समस्या हो ठीक है ब्रम भूता प्रसन्नात्मा अब देखिए आगे सा ऐसा हाँ ठीक है ना अधिक अच्छा जगह प्राप्त होती अर्थात ब्रम रूपरूप हो जाता है ना क्या ऐसा है पूर्वोक्ता पूर्व में कही गई इस ज्ञान निष्ठा की स्तुति की जाती है मतलब प्रशंसा पूर्व में कही गई इस ज्ञान निष्ठा की प्रशंसा की जाती है ज्ञान निष्ठा तो प्रशंसनीय है ही स्थित्रीसा ब्रह्मी स्थित पार्थ नाप्त न्यूत स्थित अस्थ अत अभी ब्रह्म निर्माण पृछति पार्थ ऐसा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ या ब्राह्मी स्थिति है जो स्थिति ऊपर बताई गई है ना जो स्थिति ऊपर ज्ञानी की बताई गई है वो कैसी स्थिति है ब्राह्मी स्थिति है स्थिति प्रज्ञ की स्थिति क्या होगी स्थिति प्रज्ञता है ये ब्राह्मी स्थिति है पार्थ या ब्राह्मी स्थिति है एनाम प्राप्त न भी नहीं इस स्थिति को पा कोई मोह प्राप्त नहीं होता है कोई मोह प्राप्त नहीं करता है और मोह सभी अन्यों का मूल है पार्थ से इनाम प्राप्त इस स्थिति को प्राप्त करके नो कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है में अंतकाले अपि काले अंत अंतकाल में भी इसने स्थित होकर किसने इस स्थिति में अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थिति होकर या इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्माणम इच्छति ब्रह्म निर्माण कार मोक्षम की मोक्ष को प्राप्त करता है ठीक है न मोक्ष को प्राप्त करता है अच्छा अब देखना हाँ अंतकाल में भी यदि स्थित हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त करता है लेकिन जो पहले ही स्थित हो गए हैं उनके मुख में कोई संदेह है क्या वो बहुत अच्छे लोग हैं ऐसा कर है। देखना ऐसा ऐसा से क्या लिया यथोक्ता ऐसा भी कही गई ब्राह्मी ब्राह्मी कर सिया ब्राह्मणी बवा मतलब ब्रह्म में होने वाली है स्थिति ब्रह्मणी बाबा स्थिति ब्राह्मी ठीक है ब्र, ब्राह्मी करते ब्रह्मणी बवा ब्रह्म में होने वाली स्थिति अब देखना कैसे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 वो तो सब जाता था था सभी कर्मों का करके से ही रहना ना और हे पार्थ इसको प्राप्त करके यहाँ पर नीमोह न मोहम प्राप्त होती ना पहले दिया है नार्थ ना? के बाद न लिखा है ना तो ना विमो यथिकार्थ है ना मोहम्म प्राप्त होती मोह को प्राप्त नहीं करता है इस अब श्याम स्थित अस्याम अस्याम से क्या लेना है यथोक्तायाम इस अस्याम से क्या लिया है यथोक्तायाम ब्राह्म ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी इस यथोक्त ब्राह्मी स्थिति में स्थित होने पर अंत काले कर कर्ज देखना अंत्य वस्पि अंतिम आयु में भी अंतिम आयु में भी अंतिम आयु में भी इस स्थिति में स्थित होने पर ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करता है ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निर्वाणम तो क्या अर्थ है ब्रह्म निर्वृत्ति मोक्षती गर्थ यहाँ पर प्राप्त लूटी है धातु का प्राप्ति भी होता है तो यहाँ प्राप्ति अर्थ में है ठीक है ब्रह्म निर्माण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है अब ये भाग्यकार कुछ और बताते हैं कि वक्तव्यम मतलब उनके विषय में क्या कहना जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास लेकर कब से जिसके संसार में कोई स्प्रिया ही नहीं है तो ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास ले ले ले। वो अच्छी बात है उनके बारे में क्या कहना जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास लेकर जीवन पर्यंत याद जीवन है ना कि जीवन पर्यंत जो ब्रह्म में ही स्थित रहता है लग गया सा ब्रम्ह निवारणम रिछती वह मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा लगाइएगा पंक्ति द्वारा ब्रह्मचर्या देव संक लेकर लेना यह ब्रह्मचरिया जो ब्रह्मचर आश्रम से ही लेकर जीवन पर्यंत ही स्थित रहता है वह ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करता है कि वक्त उनके लिए क्या कहना ठीक है उनके लिए क्या कहना ज्यादा प्रश्न समय है इसी श्री महाभारते संहितायाम परमणि श्रीमदी श्री कृष्णा महाभारत को संहिता कहा गया न सौ हजार श्लोक भी उसमें रहे होंगे अगले चौबीस हजार मिलते हैं महाभारत में कितने हैं कितने एक लाख है महाभारत में और चौबीस हजार किसमें रामायण में क्या अच्छा अठारह भागवत में 24000 हजार रामायण में एक हजार लगभग तो तो हाँ हाँ सवा लगते हैं अच्छा कहा गया सौ हजार सौ हजार कितना होता है देद्दुण। देद्दुण। तो ठीक ही कहा गया है ठीक कहा गया फिर तो ये नाम इसका ये देखो सो रही है ये तो शुरू से चली ही नहीं जाते हमारे हो गया पाँच मिनट बाकी है इसको बाँच लिया जाए आज पाठ को इसको लो बाँच लोक करो अभी उठा